गांव आ गया तो गांव में ठहर गए आप तेजी से भी चल रहे हो जल्दबाजी भी कर रहे हो और भी मैं एक काम देख रहा हूं जो आप बार बार कर रहे हो अपने झोले में हाथ डाल डाल कर देखते हो माजरा क्या है मामला क्या है राज क्या है गुरु ने कहा इन बातों मत पड़ समय ना गवा जल्दी चल हमें गांव पहुंचना है जंगल में ठहरना खतरनाक तभी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 अब तक कभी न थी गांव पहुंचने की जल्दी जंगल में कहीं ठहरना न पड़े घबराहट गुरु तो पानी खींच रहा था कुएं से हाथ मुंह धो रहा था जल्दी जल्दी में था दोनों ईटे निकाल के जंगल में फेंक दी उनकी जगह दो पत्थर के टुकड़े उसी वजन के करीब करीब झोले के भीतर डाल दी गुरु ने जल्दी से हाथ मुंह धोके बड़ी जल्दी जल्दी किया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 मगर फेंक न पाता मैं न फेंक पाता अब हम यहीं सो जाएं अब गांव वगैरह क्या जाना अब इसी झाड़ के नीचे आराम कर लें अब कोई फिक्र ही ना रही भगवान दास आ तुमसे मैं यही कहता हूं तुम जो ढो रहे हो जब तक तुम सोचते हो सोना है तब तक तो ठीक है तो सोना नहीं मगर कम से कम ढोओगे सुख से ढोओगे कि सोना है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 तुम्हारे जल स्रोत मुक्त हो जाएं, तुम्हारा अमृत रस मुक्त हो जाए तुम्हारे भीतर विराट झरने छिपे पड़े जरा से पत्थर हटाओ और तुम सागर हो कहीं मांगने नहीं जाना है जिसको तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे भीतर मौजूद है किसी से मांगना नहीं है